शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की पुण्य स्मृति उस वर्ष साधु भक्तों ने बेलूर मठ में उनकी शुभ जन्मतिथि मनाने की इच्छा प्रकट की इस संबंध में महापुरुष जी की सम्मति मामले पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है मैं अज नित्य शाश्वत पुराण आत्मा हूँ मेरा फिर जन्मोत्सव कैसा साधु भक्तों ने दूसरा उपाय न देखकर महापुरुष जी को व्यक्त किया कि उस उस दिन श्री श्री ठाकुर की विशेष पूजा अर्चना भोग राग आदि होंगे साधु भक्त सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे श्री श्री ठाकुर की विशेष पूजा भोग राग होगा जानकर वह बहुत आनंदित हुए और साधु भक्तों को उत्सव मनाने की आज्ञा दे देगी महापुरुष जी की उच्च आध्यात्मिक अनुभूति और विदेह भाव तथा गुरु इष्ट निरत प्राणता देखकर सभी विस्मय मुग्ध हुए उनकी इच्छा भी पूर्ण हुई विशेष समारोह के साथ उत्सव संपन्न हुआ उस दिन के शुभ अनुष्ठान में सम्मिलित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था इस उपलक्ष में पूज्यपाल स्वामी अभेदानंद जी महाराज अपनी कलकत्ते की रामकृष्ण सोसाइटी से मठ में आए थे मठ में उत्सव का समारोह और आयोजन देखकर प्रसन्न हो उन्होंने कहा महापुरुष के उपयुक्त की जन्मोत्सव हो रहा है मठ के विशाल आंगन में भक्त लोग प्रसाद पाने के लिए बैठे थे और बीच बीच में श्री श्री ठाकुर और महापुरुष जी का जयघोष कर रहे थे महापुरुष महाराज अपने कमरे के जंगले से विशाल भक्त बृंद का प्रसाद ग्रहण देख रहे थे 27 दिसंबर प्रातःकाल महापुरुष जी को प्रणाम किया कुछ समय तक वह तन्मय रहे फिर आशीर्वाद दिया श्री श्री ठाकुर तुम्हारे भीतर सदा जागृत रहे तुम्हें बहुत भक्ति विश्वास और ज्ञान हो किस ढंग से श्री ठाकुर के निकट प्रार्थना करनी होती है पूछने पर महाराज ने कहा बहुत व्याकुल होकर हार्दिकता के साथ ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए हे प्रभो में साधन नहीं है भजन नहीं है ज्ञान नहीं है भक्ति नहीं है विश्वास नहीं है विवेक वैराग्य भी नहीं है आप कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में शुद्धा भक्ति दृढ़ विश्वास यथार्थ ज्ञान विवेक और वैराग्य दीजिए आपने प्रत्येक युग में कृपा पूर्वक विभिन्न रूपों में आविर्भूत होकर भक्तों का उद्धार किया है नहीं तो उनमें क्या शक्ति थी कि वे आपको जान सकते इस बार आप श्री कृष्ण रूप में दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए और भी जान लेना कि ठाकुर रामकृष्ण जीवित जागृत देवता और पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं वे ही लोक कल्याण के लिए शरीर धारण कर आविर्भूत हुए हैं अट्ठाईस दिसंबर प्रातःकाल महापुर जी बेलुरमठ में गंगा किनारे वाले मकान के दो मंजिल पर बरामदे में उत्तर दक्षिण दिशा में टहल रहे थे समीप जाकर मैंने साष्टांग प्रणाम किया सूर्य की किरण बरामदे में पड़ रही थी देखकर महापुरजी ने कहा सूर्य का तेज जीवों का जीवन स्वरूप है इसे प्राप्त कर सभी प्रणालियों में जीवनी शक्ति का विशेष विकास होता है इसके अनंतर गंभीर स्वर से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर उन्होंने कहा गायत्री में भी सवितुर है सविता संसार का पालन करते हैं गायत्री कैसी सुंदर कवित्वपूर्ण है आजकल गायत्री मंत्र का अधिक प्रचलन नहीं है गुरु पुरोहित यह मंत्र देते तो हैं किंतु शिष्य अर्थ न समझकर केवल आवृत्ति और उच्चारण करते हैं इस कारण उससे कोई विशेष फल नहीं होता अर्थ न समझकर यंत्र की तरह मैकेनिकली केवल मंत्रोच्चारण करने से फल नहीं हो सकता भक्ति विश्वास भी नहीं उत्पन्न होता वे तो शब्दों के समावेश मात्र हो जाते हैं ओम हरि ओम नमो नारायण ओम तत्सथ ओम श्री राम कृष्णायण नम आदि मंत्र ही यथेष्ट है माँ माँ आनंदमयी इतना ही यथेष्ट है संक्षेप में काम हो जाता है नहीं तो बहुत से शब्दों की समष्टि रूप श्लोक बिना अर्थ समझे पढ़ने से क्या लाभ अर्थ समझकर उन मंत्रों का उच्चारण तथा तो उनके निकट कातर प्रार्थना और रुना भक्ति विश्वास और अनुराग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है इसी से सब कुछ होता है कलयोगी मनुष्य अत्यंत दुर्बल है वह कुछ भी नहीं कर सकता शिक्षादाता भी नहीं है साधारण विषय कर्म करने में लोग आनंद पाते हैं उससे चित्त की स्फूर्ति होती है इसलिए वे वैसे काम आग्रह से करते हैं अर्थ न समझकर मंत्रोचारण और जप करने से आनंद नहीं मिलता इस कारण जप आदि करने में मनुष्य की रुचि नहीं होती और फल भी नहीं होता दिसंबर 1932 सौ ईस्वी बड़े दिन की छुट्टी में कलकत्ते के पार्क सर्कस मैदान में भारतीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मैं महापुरुष जी के दर्शन करने तथा कांग्रेस अधिवेशन के दर्शक विजिटर के रूप में सम्मिलित होने के लिए ढाका से कलकत्ते आया था कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करने पर महापुरुष जी ने सम्मति देते हुए कहा अच्छी बात जाओ भारतवर्ष की सभी श्रेणी के गणमान्य चिंतनशील व्यक्त श्रेष्ठ व्यक्ति वहाँ सम्वेद होकर देश के कल्याण पर विचार करेंगे भाषण देंगे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति का उपाय भी निश्चित करेंगे यह भी अच्छा ही काम है देश की सर्वांगीण उन्नति आध्यात्मिकता धर्म और विश्व जीव ज्ञान से जीव सेवा के माध्यम से होगी इस पर हमारे स्वामी जी का विश्वास था और हम लोग भी उस पर विश्वास रखते हैं तथा उसी के अनुसार यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं साथ ही तुम लोगों को भी उसी प्रकार से काम करने के लिए कहते हैं हमारा मार्ग पृथक है धर्म के भीतर से देशवासियों का कल्याण साधन राजनीति के भीतर से नहीं धर्म ही भारत के जाति जीवन का मेरुदंड है धर्म के भीतर से ही इस लोक और व्यवहारिक जगत की उन्नति की चेष्टा करनी होगी याद रखना धर्म ही भारत का प्राण है धर्म के भीतर से ही भारत का पुनर्जीवन और पुनरुत्थान होगा महापुरुष जी के श्रीमुख से इस बात को सुनकर कांग्रेस के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का अभिमत याद आया एक बार लंदन में इंडिया समाचार पत्र के एक प्रतिनिधि से स्वामी जी प्रतिनिधि ने स्वामी जी से पूछा था अठारह सौ छियानवे क्या आपने भारत के राष्ट्रीय महासभा अर्थात कांग्रेस के आंदोलन के प्रति किसी कभी ध्यान दिया है उत्तर में स्वामी जी ने कहा था मैंने उस पर विशेष ध्यान दिया है ऐसा नहीं कर सकता मेरा कार्यक्षेत्र अन्य विभाग में है किंतु मैं समझता हूं कि उस आंदोलन से भविष्य में शुभ फल की संभावना है परंतु साथ ही भारत में साम्य भाव स्थापन तथा सभी श्रेणी के भारतवासियों में व्यक्तिगत समान अधिकार लाभ होने से ही यथार्थ फल होगा चौबीस दिसंबर ईसा मसीह का जन्म दिवस उस दिन मैं पूजनी श्री महेंद्रनाथ गुप्त के अमहर्ष्ट स्ट्रीट स्थित विद्यालय में उनका दर्शन करने के लिए पहुंचा पता लगाने पर उनके पौत्र ने कहा दादाजी आज ईसा मसीह के जन्मदिन के उत्सव में धर्मतल्ला स्थित रोमन कैथोलिक के बड़े गिरजे में गए हूँ आज उनसे भेंट नहीं होगी कल हो सकती है श्री श्री कृष्ण के एक हिंदू शिष्य ईसाइयों के गिरजे में गए हैं सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ दूसरे दिन फिर भी फिर श्री के दर्शन के लिए गया प्रणाम करते ही उन्होंने मेरा नाम स्थान आदि पूछा मैंने परिचय देकर कहा कल मैं आपके दर्शनार्थ आया था पर भेंट नहीं हो पाई सुना कि आप धर्म तला ईसाइयों के गिरजे में गए हैं श्री माँ ने कहा हाँ ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष में ईसाई पादरियों के आमंत्रण से उनके गिरजे में कुछ धर्मोपदेश शर्मन देखने के लिए गया था ईसाई लोग मेरा आदर करते हैं और कहते हैं कि आपके मुख से प्रभु ईसा मसीह की बात अच्छी लगती है अपने पादरियों के मुख से वैसी नहीं लगती उनसे मैं क्या कहता हूँ जानते हो उनसे कहता हूँ मेरे मुख से ईसा मसीह की बात अच्छी क्यों ना लगेगी मैं तो पाँच वर्षों तक उनके साथ एक ही घर में रह चुका हूँ मुझसे श्रीमान ने पूछा मेरी बात का अर्थ समझ ले में आया मैंने उत्तर दिया आपकी बात का अर्थ संभवतः यह है कि जो भगवान लोक कल्याण के लिए जीवों के उद्धार के लिए ईसा मसीह के रूप में आए थे वही तो इस बार श्री राम कृष्ण के रूप में आए हैं और आपने ही तो उनका दिव्य सत्संग करके उनके श्रीमुख से ईश्वरीय उपदेश सुने हैं जो आपने कथामृत ग्रंथ में लिखे हैं मेरा यह उत्तर सुनकर श्री ने आनंद से कहा ठीक कहा है तुमने जो ईसा मसीह है वही श्री राम कृष्ण हैं बातचीत के प्रसंग में श्री श्री राम रामकृष्ण कथामृत ग्रंथ के संबंध में श्रीमान ने कहा साक्षात श्रुति स्मृति स्वयं उपस्थित रहकर मैंने मैंने श्री ठाकुर की बातें सुनी थीं सुनते सुनते उसी समय उन्हें नोटबुक में झट लिख रखा पर आकर उसी दिन श्री ठाकुर श्री के श्रीमुख की बातों को फिर से स्मरण कर अच्छी तरह लिख लिया अब कि भगवान की बातें डायरेक्ट अनाडुलटरेटेड है इनमें कुछ भी मिलावट नहीं है इन्हें साक्षात अपने कानों से सुनकर अपने ही हाथ से लिखा ईसा मसीह के उपदेश जो बाइबल में लिखे गए हैं डायरेक्ट नहीं हैं अनेकों हाथों से होकर दूसरों से सुने हुए हैं जैसे मैथ्यू कथित सुसमाचार जॉन कथित सुसमाचार गास्पल एकॉर्डिंग टू मैथ्यू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू एस जॉन भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेश सुनकर मैंने लिखा लिख रखे हैं अभी भी यह उनका दासानुदास जीवित है दार्शनिक डॉक्टर सुरेंद्र दास गुप्त ने मुझसे कहा कथामृत हु श्री रामकृष्ण के श्री मुख्य उपदेश हैं आपने सुनकर लिख रखे हैं इस कारण हम उन्हें उन्हीं की बात मानकर पढ़ते हैं श्री माँ के मुख से इस बातों को सुनकर मैंने भी कहा कथामृत ने संसार का असीम कल्याण किया है इसने श्री श्री ठाकुर की बातें सभी के कानों में पहुंचा दी है याद आया कि दीक्षा के दिन श्री श्री महापुरुष जी ने मुझसे कहा था श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी की पुस्तक पढ़ना कथामृत का पाठ करना और भी सुना है तारकनाथ महापुरुष जी महाराज भी श्री श्री ठाकुर की बातें एकाग्रता के साथ सुनकर एक कापी में लिख रखते थे श्री ठाकुर ने एक दिन उसे देखकर उनसे कहा था तू क्या करता है यह काम तेरे लिए नहीं है यह काम मास्टर के लिए है क्या तू लोक गुरु होगा लोक शिक्षा देगा उस दिन से तारकनाथ फिर श्री ठाकुर की बातें नोटबुक में नहीं लिखते थे और जो कुछ लिखा था उसे भी उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया